आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार मैं हूं शिवानी रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 प्वाइंट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 और भारतीय आरोग्य निधि हॉस्पिटल में अपनी विशेष सेवा देते हैं जो मुंबई में और साथ ही साथ स्टूडेंट वेलफेयर होम्योपैथी का जो एसोसिएशन है उसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं तो आइए उनसे बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर शेषनाथ मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत नमस्कार नमस्कार डॉक्टर मिश्रा जी ये जानना चाहूँगा कि मेरी और आपकी पहली मुलाकात है और हमारे सभी लेसनर्स भी आपको पहली बार सुन रहे हैं तो अपने बारे में ज़रूर बताइए कि आपके फैमिली के बारे में और अपने इस प्रोफेशन में कैसे आना हुआ उसके बारे में बताइए मैं मेरा जन्म जो है उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है और वहाँ पाँचवीं तक की शिक्षा मेरी वहीं हुई है उसके बाद हमारे फादर का कारोबार बॉम्बे में था और हमारे जो बड़े भाई हैं वो भी डॉक्टर हैं पैसे से अच्छा। उन्होंने बीएएमएस किया हुआ है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक के कॉलेज मुंबई वर्ली से तो वही मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं अच्छा, जो इस फील्ड में मैं आया हूं और फिर इनके साथ हमने मने रहते हुए हम पढ़ाई लिखाई करके बारहवीं की साइंस की शिक्षा लेने के बाद फिर भोपाल मध्य प्रदेश से नारायण श्री मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ से बी एच एम एस हमने कम्प्लीट किया और इस समय हम मुंबई में इर्ला होमपैथिक मेडिकल कॉलेज जो न्यू बॉम्बे में है वहाँ से एमडी कर रहे हैं और इसके साथ साथ ब्रह्मा कुमारी ग्लोबल जो हॉस्पिटल है इसमें भी हम डेढ़ दो साल अपना सेवा दे चुके हैं एज अच्छा। ए मेडिकल ऑफिसर सी एम ओ के पोस्ट पे नहीं। नहीं। और इसके साथ साथ हम जूहू में भारतीय आरोग्य निधि हॉस्पिटल है जिसमें मेडिकल ऑफिसर के रूप में अभी भी कार्यरत हैं वहाँ पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं जी डॉक्टर शेषनाथ मिश्रा जी बात ही अच्छी बात है आपने बताया अपने बारे में बताया और अच्छा लगा सुनकर तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हमारे पैथी की अगर हम लोग बात करें जैसे कि ओलोपैथी है होम्योपैथी है आयुर्वेद है और नेचुरोपैथ है ये सारी चीज़ें जो अलग अलग है तो इसको हम लोग कैसे समझें या कोई बीमारी के लिए ख़ास पैथी काम करती हैं ऐसा समझें या फिर जनरल समझें कैसे, -कैसे? देखिये जी ऐसा है कि सभी जो पैथी है माने हर एक पैथियों का माने स्कोप एंड लिमिटेशंस है मैंने हम अपने आप में इस तरह से नहीं कह सकते कि हाँ ये पैथी एकदम संपूर्ण है या एकदम कम है तो जैसे एलोपैथी है एलोपैथी में हम कई बीमारियों का जो है ऐसा कंडीशन बनता है कि जहाँ पे कोई इलाज ही नहीं होता अगर वो स्टेज जो जैसे कैंसर हुआ वो अपने कैटेगरी से एकदम आगे बढ़ गया उसके थर्ड फोर ग्रेड्स होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो सेकंड ग्रेड तक अगर वो पता चलता है तो वो ऑपरेट करके या कीमो रेडिएशन दे करके उसका इलाज एकदम पूर्ण रूप से संभव होता है लेकिन यही बीमारी अगर कैंसर की समझ लीजिए थर्ड या फोर्थ स्टेज पे पहुंच गई तो हम कुछ भी कर लें चाहे सर्जरी कर ले या कोई भी उसका कीमो रेडिएसन जो कुछ भी बोलते हैं वो कर ले, लेकिन वो मेटास्थिसिस होने लगता है जब सेल्स में कि एक से दो दो से चार चार से आठ तो इस तरह से वो बीमारी स्प्रेड हो जाती है नहीं, नहीं। और उसमें इलाज कम कम्प्लीट हो पाना संभव नहीं है और मरीज़ जहाँ तक उसकी माने कंडीशन बिगड़ती ही चली जाती है तो ऐसे ही है फिर और बात करते हैं हम लोग आयुर्वेद की जो हमारी पुरानी पद्धति है जड़ी बूटियों द्वारा तैयार की जाती है इसमें भी बहुत सारी बीमारियों के इलाज हैं पूर्ण रूप से जैसे उसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है तो हम सब उसको फॉलो करते हैं आयुर्वेद को इसी प्रकार से हम होम्योपैथी की अगर बात करते हैं तो होम्योपैथी में कई बीमारियों का संपूर्ण रूप से इलाज है जैसे बीमारी स्किन डिजीजेस हो गए और रेस्पेटी इन्फेक्शन हो गया या फिर ट्यूमर हो गया सिस्ट हो गया ये कई ऐसी बीमारियां हैं जिसका कम समय में ठीक ढंग से अगर इलाज लेता है कोई व्यक्ति तो उसको पूर्ण रूप से आ, बिना साइड इफ़ेक्ट के उनको रिलीफ मिलता है तो ऐसी बीमारी इसी प्रकार से हमारे योगा और नेचुरोपैथ जो आज के समय के हिसाब से काफ़ी इसका भी इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है कि हम आजकल के जो तनावपूर्ण की ज़िंदगी है इसमें अगर योग मेडिटेशन नेचुरोपैथ ये सब चीज़ों का अगर हम फॉलो करते हैं जैसे एक्सरसाइज हुआ वॉकिंग हुआ डेली वॉकिंग हुआ ये सब का भी हमारे हेल्थ पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है इसी तरह से हमारा डाइट और अरेंजमेंट है जैसे हम खान अपना सही ढंग से रखते हैं शाकाहारी रहते हैं या फल फूल सब्जियां साग सब्जियां ये सब पे तो इस सब से भी हमको कई बीमारियों से बचने का एक आ, रास्ता मिलता है तो इस तरह से सब पैथियां माने अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं स्कोप और लिमिटेशंस है कि इस दायरे तक यहां तक जाके वो फिर उसमें आगे कुछ नहीं बचता है या इस तरह की कंडीशन है तो वहाँ इसमें यही चीज़ फ़ायदा दे सकती है तो ऐसा सब हम लोगों को देखने को मिलता है जी डॉक्टर मिश्रा जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से आप हर एक पेटी जो है अपने अपने लिमिटेशन है उसकी अपनी अपनी कैटेगरी है वो अपने हिसाब से काम करता है और इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं कह सकते लेकिन हर एक अपनी एक खूबसूरती है अपनी एक स्पेशलिटी है और जिस तरह से हम लोग चीज़ें जैसे हमारे बीच में आती हैं हम उन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं और जिस तरह से आपने बात कही लास्ट में कि भाई हम जिस तरह से खाना खाते हैं हमारा लाइफ कैसा है हमारा डाइट सिस्टम कैसा है ये भी हमारे आ, सेहत के ऊपर काम करता है इसके ऊपर भी हमारा जो है आ, ध्यान होना चाहिए ताकि हम बीमार कम पड़े अगर हम लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते दे दे तभी दे हम इन पैतियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं तो ज़रूरी है कि हम अपने लाइफस्टाइल को देखें और अपने जीवन को बदलें तो इसके साथ एक और बात मेरे ध्यान में आ रहा है जैसे कि हम लोग सीजनल डिजीज़ कहते हैं जैसे ठंडी हुआ गर्मी हुआ या फिर जो भी मौसम हमारी बारिश बारिश मौसम आता है तो इस मौसम में कुछ ख़ास बीमारियाँ होती हैं तो उसके लिए हमें इस तरह से अपने अपने अभी हम जैसे इस समय ठंडी की बात करेंगे विंटर का ये सीजन है ठंडी में जैसे अभी छोटे बच्चे हुए बड़े बुजुर्ग हुए नहीं। नहीं। नहीं। इन लोगों को मोस्टली ये जो कोल्ड वातावरण है ठंड का जी, जी, जी। इससे रेस्परेटरी ट्रेट इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांसेस जैसे छोटे बच्चे हैं उनको कोल्ड हुआ कफ हो गया कोराइजा हो गया ब्रॉकाइटिस हो गया या निमोनिया हो गया इस तरह की बीमारियां जो है इसी सीजन में ज्यादा चांसेस जैसे समझ लीजिए किसी ने थोड़ा आइसक्रीम खा लिया ठंड का चीज़ या कोई कोल्ड कोल्ल्ड ड्रिंक पी लिया तो ये सब चीज़ें फटाक से हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाती हैं तो इससे हमारा क्या है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है <coughs> जैसे टॉन्सिल्स की बीमारी हुई ठंड की वजह से ही या कुछ ठंड पदार्थ खा लिए उसकी वजह से ये होती है तो मोस्टली ये छोटे बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करती है तो और इसी प्रकार से बड़ों को बड़ों को जैसे न्यमोनिया हो गया अरे ब्रॉन्काइटिस हो गया या फिर समझ लीजिए कि आ, ड्राई कफ हो गया या वेट कफ हो गया ये सब ठंडी की जो बीमारी सीजनल है इन लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करने का ये चांसेस रहता है इम्यूनिटी पावर के हिसाब से भी ये चीज़ें ज़्यादा एफेक्ट करती हैं कि जैसे बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी पावर सब बहुत कम है बड़ों के भी बुज़ुर्ग हो गए तो उनकी भी सख्ती है जो इम्यूनिटी की कम होती है इसकी वजह से भी ये सब बीमारियाँ अफेक्ट करती हैं तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हम ट्रीटमेंट पार्ट माने जैसे एलोपैथिक में एंटीबायोटिक्स uh, हुआ तो बच्चे हों या बड़े हों या मिडिल एज हो, के हों एडल्ट लोग हों सबके लिए एक क्राइटेरिया uh, होता है कि तीन से पाँच दिन कम से कम एंटीबायोटिक का कोर्स हो बी है या टीडीएस है या ओडी है उसको ब, माने बराबर से पूर्ण रूप से लें कई लोग क्या करते हैं कि एक दिन दवा दिन एक दो दिन दवा खाए एक दो डोज और उससे रिलीफ मिलकर स्टॉप कर दिए तो उससे क्या होता है फिर हमारे शरीर में इम्यूनिटी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है उसी एंटीबायोटिक का तो बाद में एक समय आने के बाद अगर वही दवा फिर प्रयोग करते हैं तो वो लागू नहीं, नहीं होती अच्छा, अच्छा। और क्यूरेबल नहीं हो पाता है हमारे तो फिर नए नए एंटीबायोटिक्स पे हमें माने वो करना पड़ता है कि भाई ये अब ये नहीं इफेक्ट किया तो दूसरा ट्रीटमेंट देखो तो इसलिए जो इलाज है उसका जो पूर्ण रूप से कंप्लीट कोर्स है कि फाइव डेज एंटीबायोटिक लें कप सीरप वगैरह जो है कोल्ड चीज़ें जैसे खाने पीने में ठंडी चीज़ें अवॉइड करें गार्गलिंग करें नमक पानी का या फिर बैटाडिन वगैरह आता है गार्गल का जो डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक है तो इससे काफ़ी राहत मिलती है और बच्चों मने ठंडी का सीजन है जैसे एनवायरमेंट, तो कपड़े ऊनी वगैरह पहन के ये सब का भी प्रयोग करे कि कहीं कोल्ड एयर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होने की वजह से भी ये सब चीज़ या कहीं समझ लीजिए बाइक या ट्रेन या फोर व्हीलर गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं तो उससे भी अफेक्ट जाने का चांसेस रहता है जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताएं कि किस तरह से सीजनल जो बीमारियां हमारे आ, हमारे प्रिकॉशन से भी कम हो सकती हैं लेकिन ध्यान नहीं देने से ये सारी चीज़ें आती हैं तो बरसात में हम छाता ले कोट ले और ठंडी में हम अगर हम ऊनी कपड़ा पहन कर अगर बाहर निकलते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है हमें कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन का काम करता है तो इसका उपयोग हमें जरूर करना चाहिए और जैसे कि आपने एंटीबायोटिक के बारे में बताया और जैसे कि हम लोग ओलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो इन्वेस्टिगेशन या जाँच की बात आती है जब भी कोई बीमारी हो जाता है फटाकड़ी से बहुत सारी जाँच लिख के देते हैं क्या कभी कभी ऐसे लगता है कि जितना पैसा डॉक्टर का फीस है मेडिसिन का है उससे कई गुणा ज़्यादा डे चेकिंग में भी चला जाता है में जाता है पर पर पर पर है है जांच जांच के लिए तो क्या जरूरी जरूरी टाइम पे हमें कैसे हा, करना हा, हा, चाहिए कितना रमेश जी, जी देखिए ऐसा है कि एक्चुअली जो एक्यूट होते हैं जैसे दो तीन दिनों से जो तकलीफ चालू हुआ है उसमें तो हम कम्प्लीटली पेशेंट को सिम्टम्स उनका तकलीफ केस ले करके जो करेंट बीमारी है उसको एक डायग्नोज करके ट्रीटमेंट देते हैं कि तीन दिन पाँच दिन हम कोर्स करके इसको मैंने क्यूरेबल कर लेंगे डिसीज ठीक हो जाएगी लेकिन जैसे यही चीज़ें एक हफ्ते से ज़्यादा हो गई है समय एक हफ्ता दस दिन हो गया तो फिर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं चाहे वो बुखार हो चाहे रेस्पेटी इन्फेक्शन हो टाइफाइड मलेरिया हो डेंगू हो माने फीवर का जिस तरह से सिम्टम है बुखार का या पेशेंट चिकनगुनिया का जैसे ज्वाइंट पेंस है और ये सीवरिंग खूब लग रही है मलेरिया में ठंड तो उसमें हमको फिर कंपल्सरी इन्वेस्टिगेट कराना पड़ता है क्योंकि क्या होता है कि जैसे फीवर है फीवर में प्लेटलेट ड्रॉप होता है वायरल हो डेंगू हो मलेरिया हो तो उसमें प्लेटलेट देखना रहता है कि ज़्यादा तो नहीं प्लेटलेट ड्रॉप हो रहा है तो उसमें एंटीबायोटिक एंटी मलेरियल और जो सिमटोमेटिक डिहाइड्रेशन वगैरह शरीर में पानी की कमी होने लगती है तो ब्लड सर्कुलेशन बराबर होने के लिए हमको हाइड्रेट करना पड़ता है पेशेंट को आई फ्लूड्स ये सब चीज़ें देनी होती है तो इसमें क्या है कि हम इन्वेस्टगेट जैसे भी निमोनिया का पेशेंट है या खांसी काफ़ी आ रहा है बुखार है साथ में तो एक्सरे चेस्ट हुआ सीबीसी हुआ एमपी, ईएसआर, यूरिन रूटीन ये डेंगू एन आईजीएम, आईजीजी, ये सब एक हफ्ते पाँच दिन अगर बीमारी हो गई है तो उसको जरूर इन्वेस्टिगेट कराते हैं उससे हमको एक ट्रीटमेंट के बीमारी के डायग्नोसिस में प्लस पॉइंट मिलता है कि वास्तव में डिजीज़ ये है कि ये है उससे फिर पेशेंट को एक लाइन ऑफ़ ट्रीटमेंट सही मिलता है और अगर समझ लीजिए कि वो निगेटिव आता है तो भी सिम्टोमेटिक उसका जो चार पाँच दिन का कोर्स होता है वो कराया जाता है तो इन्वेस्टिगेशंस बीमारियों के हिसाब से बहुत आवश्यक है लेकिन अननेसेसरली कराना हम ये उचित नहीं समझते जैसे दो तीन दिन, दिन पांच दिन की चार दिन की बीमारी है उसमें ने पेशेंट बहुत ज़्यादा ही टायर्डनेस फील हो रहा है ऐसा बोल रहा है कि मुझे बहुत वीकनेस है मैं एक कदम नहीं चल सकता हूँ तो हमको ये डाउट आता है कि पेशेंट को मोस्टली डेंगू अफेक्ट हुआ है तो इसमें हम डेंगू का रिपोर्ट का करा के देखते हैं तो उसमें क्या कि हाइड्रेशन को मैंटेन करते हैं कभी कभी अगर प्लेटलेट कम हो गया तो उसमें फिर एसडीपी uh, जो होता है सिंगल डोनर प्लेटलेट होता है एफएफपी होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ये सब जो है आरडीपी डी पी डोनर प्लेट्स वो सब भी ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है जिससे कि प्लेटलेट बढ़ सके तो इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन पार्ट पे ये पर ये हो जाता है कंफर्मेशन कि हाँ यहाँ हमको प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज़ करने की ज़रूरत है कि मान लीजिए किसी पेशेंट का पाँच दस प्लेटलेट आ गया तो उसमें क्या फिर इंटरनल बिल्डिंग और डेथ के चांसेस रहते हैं कि अगर और ड्रॉप हो गया और जो हमारा प्लेटलेट फॉर्मेशन ही एकदम ड्रॉप हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा या जीरो हो जाएगा तो फिर उसमें फिर बॉडी को का जो सिस्टम है वो पूरा फेल होने का चांसेस हो जाता है तो ऐसा है तो इन्वेस्टिगेशन पार्ट कई कई बीमारियों में बहुत आवश्यक है जैसे टी हुआ कैंसर हुआ और डायबिटीज़ हुआ ब्लड प्रेशर हुआ थाइराइड डिसऑर्डर्स हो गए कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो बढ़ता है जिसकी वजह से आजकल हार्ट में ब्लॉकेज ये सब माने इस तरह की बीमारियां कोरोनरी ये एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी जो आजकल किए जा रहे हैं कि रक्त नलिकाओं में ये वसा चर्बी की मात्रा जो बढ़ जाती है जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो हार्ट को कम होने कम लगता है।, है तो इन सब चीज़ों में ये एनजियोग्राफी हुआ सी स्कैन एम आर हुआ जैसे ब्रेन का या पेट का सी टी ये सब कई कई जगहों पर बहुत ही आवश्यक होती है जिससे हम अपने डिजीज़ को पूर्ण रूप से डायग्नोस करके उसको क्योर कर सकते हैं जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि जांच की जो इन्वेस्टिगेशन की जहाँ तक बात है कि तीन चार या पाँच दिन की बात हो तो उसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता लेकिन कहाँ कहाँ जब पेशेंट बहुत सीरियस है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उस समय इन्वेस्टिगेशन या जांच की प्रक्रिया जो है बहुत ही आवश्यक हो जाता है जिसके वजह से हम लोग पेशेंट को अच्छी तरह से ट्रीट कर पाते तो ये ज़रूरी है कि हमें इन्वेस्टिगेशन कब ज़रूरत पड़े और कब नहीं पड़े ये तो हम समझ भी सकें और दो तीन जगह हम इसके बारे में जानकारी लेकर फिर कर सकते हैं तो ये ज़रूरी है कि किस तरह का बीमारी या किस तरह का पेशेंट को प्रॉब्लम है उस अनुसार फिर जांच की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और अन कभी कभी डॉक्टर्स जो हैं अपने फेवर में भी कुछ ऐसे जांच के प्रक्रिया कराते हैं तो ये भी ठीक नहीं है तो इन्हें समझना ज़रूरी है कि कहाँ आवश्यक है और कहाँ नहीं है तो ये थोड़ा सा आपको समझना होगा नमस्कार दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्रा जी जो मुंबई से बिलोंग करते हैं और बीएचएमएस एच एमडी हैं और अभी वर्तमान समय में भारतीय आरोग्य निधि हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे रहे हैं तो उनसे बहुत ही अच्छी बातें हो रही कि किस तरह से हम अपने ट्रीटमेंट को करें बीमारी के समय में या सीजनल जिमा बीमारियाँ जो होती हैं उसमें हमें कैसे प्रोटेक्शन लेना है वो सारी बातें हमने की हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि जैसे भी डॉक्टर का नाम लेते हैं तो फिटनेस उसके साथ जुड़ा होता है तो हेल्थ फिटनेस के बारे में किस तरह से कई लोग जो है हमारे युवा साथी होते हैं बॉडी बिल्डअप करने के लिए कुछ अलग अलग आजकल प्रोटीन पाउडर्स वगैरह लेते हैं क्या वो ही है या फिर कई लोग एक्सरसाइज जिम वगैरह करते हैं तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं इसमें कभी कभी हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाता है और बॉडी बनता नहीं तो राइट वे में हम अपना हेल्थ मेंटेन करें या फिर हेल्थ मना वो हेल्थ किसे कहेंगे इसलिए बॉडी बढ़ाना ही ये हेल्थ है या फिर उसका हेल्थ फिटनेस का जो फार्मूला है वो आपके हिसाब से क्या है रमेश जी बहुत अच्छा प्रश्न है देखिए बॉडी बिल्डिंग एक अलग चीज हो गई और हम अपने शरीर को जो फिटनेस रखते हैं ये दोनों अलग अलग, अलग चीजें हैं हालांकि जो प्रोटीन्स के पाउडर आते हैं आजकल ये मेगा मास, ये इस तरह नहीं नहीं। के बहुत सारे प्रोडर आते हैं तो जो नेचुरल वे में तैयार होता है वो चीजें तो शरीर के लिए अच्छी होती है लेकिन कुछ चीजों में हमने जहां तक सुना है कि स्टोराइड वगैरह का प्रयोग करते हैं जो हमारे शरीर के हार्मोन से ही तैयार किया जाता है तो ये इस्टरइडस का कैसा है कि एक लिमिटेशंस रहता है कि इसको हमको किस तरह से डोज देना है और कब टेपर करना है कब कम करके स्टॉप कर देना है बिना जानकारी में जानकारी अच्छी नहीं होती है और वो प्रोडक्ट बेचते हैं तो बोलते हैं बस ये खाते रहो आप तो इतने महीने तीन महीने छः महीने एकदम हो जाओगे लेकिन ये सब से फिर हमारी किडनी हो गई ये सब चीज़ें डैमेज होने का चांसेस हो जाता है तो नेचुरल वे के जो प्रोटीन पाउडर्स आते हैं और वो हमारे हेल्थ के लिए ज़रूर फ़ायदेमंद है या फिर हम नेचुरल जो फल फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं हु. और दूध हुआ मिल्क ये सब कैल्शियम वगैरह जिससे हमको मिलता है ये सब चीज़ें लेकर के भी और खान पान सही दुरुस्त रखते हुए भी हम अपना हेल्थ फिटनेस बॉडी अच्छा कर सकते हैं दूसरी चीज़ ये है कि हेल्थ की जगह हम बात करते हैं तो फिटनेस के लिए जैसे आज के डेट में एक्सरसाइज ये मस्ट है डेली का कम से कम बीस तीस मिनट वॉकिंग हो जॉगिंग हो या रनिंग हो हाँ स्विमिंग हो इसके अलावा योगा हो प्राणायाम हो ये जो हम लोग मेडिटेशन वगैरह बोलते हैं ये सब चीज़ें करना हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है एक नियमित रूप से इसमें बॉडी बहुत अच्छी तो नहीं बनती लेकिन हमारा फिटनेस जो रहता है वो बना ओवरऑल हेल्थ का वो बना रहता है और शरीर के लिए मैंने हम ऐज वाइज भी अगर देखें जैसे हम ज्वाइंट वाइन्ट की तकलीफें उम्र के हिसाब से आने लगती है अगर हम थोड़ा ये सब मेनटेन रखते हैं तो इन सब चीज़ों से हम बच के रहते हैं और जो बाहरी प्रोडक्ट्स हैं जो एडवर्टाइजमेंट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उनको तो हम लोग अवॉइड करते हैं बोलते हैं कि या तो फिर वो हेल्थ इंस्ट्रक्टर जो सही हो, जो एक क्राइटेरिया फॉलो करते हैं उनका अगर वो वो सही हो तो वहाँ से फॉलो करें अदरवाइज जैसे सोने सुनाए चीज़ों का या बहुत लोग इस्ट्राइड में जैसे बैठने बे, ये डेक्सा मिथासोन बीटा प्रेडनी सोलोन ये सब दवाइयाँ बहुत खा करके और सिप्लेटिन ये सब शरीर को फुलाते हैं सोचते हैं कि बॉडी हो जाएगा लेकिन ये सब चीज़ें इंटरनल ऑर्गन जो हमारे मेजर ऑर्गन्स हैं किडनी है इन सब चीज़ों को अफेक्ट करती है बाद में किडनी डैमेज होगी होने की कंडीशंस होती है कई कई जगहों पे पेनकिलर्स किलर्स वगैरह है जो अपने आप लोग दर्द की दवाइयाँ खाते रहते हैं कि सिर दर्द हो रहा है ये हो रहा है डॉक्टर एक बार दवा लिखते हैं कि आप चार पाँच दिन लेकर के स्टॉप कर दीजिएगा लेकिन न जानकारी में लोग क्या करते हैं फिर उसी दवा से आराम मिला था कॉम्बिफिलम है या डाइक्लोजियम है या ब्रूफेन है जिसको लेते रहे तो उससे भी किडनी पे डैमेज होने का पूरा पूरा चांसेस रहता है कहीं कहीं कही हमने केसेस देखे कि एक एक टैबलेट से या एक एक, एक इंजेक्टेबल जैसे डाइक्लोफिनक हुआ या फिर कॉम्बी फ्लैम की गोलियाँ हुई एक एक गोलियों से एक्यूट्रीनल फेल्यूर हो जाता है जो कि किडनी का क्रेटनिन लेवल होता है 1.5 या 1.4 तक नॉर्मल वो कहीं कहीं 11 12 और 16 तक पहुंच जाते हैं जिसमें डायलिसिस की कंडीशन बन जाती है तो ये सब चीज़ें जो है मैंने बिना जानकारी के कोई चीज़ का ज़्यादा प्रयोग करना ये हमेशा घातक होता है जैसे हम कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान हमेशा जो है खतरा ही, ही रहता है तो वही सब वो सब, <laughs> सब चीज़ें हैं तो हेल्थ में इन सब चीज़ों का एक इंस्ट्रक्शन लेकर के ही किसी के मार्गदर्शन में ही उसका प्रयोग करें बिना मार्गदर्शन के उसका प्रयोग नहीं, नहीं करें नहीं तो हेल्थ के लिए वो कुछ ना कुछ समस्या ही उत्पन्न करता है जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं आशा करता हूं कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी काफ़ी चीज़ें जो है समझ में आ रही होगी और नहीं समझे हो तो ज़रूर समझ लें इन चीज़ों को कई बार हमारे पास फ़ोन आते हैं डॉक्टर का एक शो चलता है आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में तो उसमें काफ़ी लोग जो है मैसेज करते हैं कि मुझे बॉडी बिल्ड करना है तो क्या लेना है क्या खाना है तो ये चीज़ें जो है पूछते रहते हैं तो इन सभी चीज़ों को जैसे कि आपने बताया अभी तो जो मार्केटिंग प्रोडक्ट्स है उसको लेना नहीं चाहिए और एक अच्छे प्रैक्टिसनर होता है या फिर जो डॉक्टर होता है या फिर जो हेल्थ डाइटिशन्स होते हैं उनके थ्रू आप अगर इसको प्रॉपरली फॉलोअप करते हैं और आपको बॉडी बिल्डिंग या चैंपियनशिप में कहीं खेलने जाना है या कहीं अपने को प्रेजेंटेशन देना है तो उसके लिए आप अगर तैयारी करते हो स्पोर्ट्स बॉय हो तो आपको तैयारी करना है तो ज़रूर आप उन चीज़ों का लाभ ले सकते हैं और वो पूछ सकते हैं लेकिन कॉमन व्यक्ति जो भी कॉमन अपना लाइफ है तो उसमें हम लोग नेचुरल डाइट ही खाएँ और जो डॉक्टर हमारे रेगुलर हमारे कंसल्टेंट ही है या हमारे जो फैमिली डॉक्टर्स हैं उनसे बात करके हम लोग अपना डाइट सिस्टम में बदलाव कर सकते हैं तो हम अपना हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं और कभी भी ऐसा नहीं सोचे कि मुझे भी सलमान खान ही बनना है मुझे ही शाहरुख बनना है तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत जल्दी जैसे पर्दे में या पिक्चर में देखते हैं वो चीज़ें इंस्टेंटली नहीं होता है उसके लिए टाइम लगता है उसके लिए प्रॉपर जो चीज़ें हैं वो आपके बॉडी में जाना चाहिए उसके लिए जो डॉक्टर्स होते हैं जो पर्टिकुलर उन्हीं चीज़ों पर काम करते हैं उनके साथ आपको संपर्क में रहना पड़ेगा और उनका वर्क उट भी उतना ज़्यादा होता है तो वर्कआउट भी करने की क्षमता होना चाहिए नहीं तो फिर ये सारी चीज़ें जो है ज़ीरो हो जाता है जैसे कि आप सोचेंगे कि तुरंत मैं कुछ शॉर्टकट मेथड से जाऊं तो ये पॉसिबल नहीं है इसमें हम अपने हेल्थ को ख़राब भी कर सकते हैं और कभी कभी हो सकता है कि आप किसी चीज़ को खा लेने से आपका हेल्थ मेनटेन भी हो गया समझो लेकिन फिर वो कुछ दिनों के बाद अगर ख़राब हो जाता है तो फिर आप किस को दे सकते हैं ये ज़रूरी है कि अगर बनाना ही है बॉडी तो फिर उसके लिए पर्टिकुलर उन चीज़ों को समझें जाने और करें तो अच्छा है बहुत ही अच्छी बात मिश्रा साहब ने बताया कि किस तरह से हम अपने हेल्थ फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं उसके लिए जो भी चीज़ें हैं वो आप उन्होंने बताया है डाइट सिस्टम और एक्सरसाइज रेगुलर करने से हम अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं जैसे मेडिटेशन है योगा है वॉकिंग है इन सभी चीज़ों को हम अपनी डेली रूटीन में अप्लाई करें तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जैसे कि डॉक्टर साहब मुंबई से बिलोंग करते हैं तो मुंबई को वैसे माया नगरी कहते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है या फिल्मी दुनिया से जैसे संगीत का है या। अभी रमेश जी ऐसा है कि हम तो पुराने गाने सुनते हैं जी जी अभी जो क्लासिकल म्यूजिक है या नए जो गाने वो भी सुनते हैं लेकिन पुराने गाने जो ऐसा लगता है कि काफ़ी मीनिंगफुल हैं जिंदगी से जुड़े हुए रहते हैं जैसे किशोर कुमार जी ने गाया हुआ है और मोहम्मद रफी जी ने गाया हुआ है बहुत सारे ऐसे ऐसे गीत गीत हैं जो हमें काफी जीवन में प्रेरणा देते हैं कि हाँ मैंने इस तरह से हमको आगे अपना जिंदगी का वो करना चाहिए काफी उससे इफेक्ट मैंने हम लोगों के ऊपर होता है पॉजिटिव में होता है कई चीज़ों का जैसे आनंद मूवी देखिए राजेश खन्ना जी ने जो एक्टिंग किया है तो ये लगता है कि हाँ माने कोई मूवी है ये तो जिससे कुछ हमारे माने उससे सीख मिलती है सही बात एक प्रकार की तो इस तरह का संगीत का हम लोग का ये वो है <laughs> क्या बात है तो एक हाथ गीत जो आपको बहुत आ, हमेशा आप सुनना पसंद करते हैं बहुत ही पसंदीदा गीत आपका कौन सा है मेरा जीवन कोरा कागज़ को रा ही रह गया जो लिखा था सो के संग बह गया मेरा जीवन कोरा कागज़ को रा ही रह गया अच्छा ये गीत आपको क्यों पसंद आता है क्या है इस गीत में गाने का जो माने मुझे इस इस गाने से मीनिंग कुछ ऐसा लगता है अपने ऊपर कि हाँ इससे कुछ सीख हमको मिल रही है तो और गाने की जो ट्यूनिंग है आवाज़ भी जो है काफ़ी माने वो आपको अच्छा लगता है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से गीत जो है आपको टच करता है जो पुराने गीत है पुराने म्यूज़िक है जैसे पुराने फिल्म भी है वो हमारे लाइफ से कहीं ना कहीं जोड़ते हैं हमें इसलिए हमें बहुत पसंद आता है और हमें उन्हें सुनने में या देखने में अच्छा लगता है तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि आपको राजस्थान और गुजरात के बहुत सारे लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहेंगे आप देखिए हम तो पेशे से चिकित्सक हैं डॉक्टर हैं तो हम को हम सिर्फ यही बोलेंगे कि सब लोग अपने हेल्थ के प्रति जागरूक रहें छोटी से छोटी बीमारी हो या बड़ी हो डॉक्टरों का परामर्श जरूर लें और बिना उसके परामर्श के कोई दवाई नहीं लें कभी कभी क्या होता है कोई कोई चीज़ें घातक हो जाती हैं हमें बाद में पता चलता है कि अगर हम इसको एक दो दिन पहले ला करके वो कर लिए होते तो सामने वाले का जान बच जाता या इस तरह से इलाज हो जाता तो इस तरह से जो है लापरवाहियाँ बीमारियों में नहीं बरतनी चाहिए कि अंदाजे में सिर्फ इलाज चल रहा है ये हो रहा है और वक्त पे हमको इमरजेंसी के हिसाब से भागना पड़ता है जब कोई चीज़ें काम करने लायक या वो स्टेज गुजर जाता है तो जहाँ पे इलाज या कोई चीज़ असंभव हो जाता है तो हम यही बोलेंगे कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें हेल्थ के प्रति बराबर नियमित रूप से खान रखें अपना डाइट आहार जो है वॉकिंग एक्सरसाइजेस ये सब जो है करते रहें ताकि अपने शरीर के लिए वो हेल्दी और फिटनेस हमको पूर्ण रूप से उसका वो बना रहे हैं चलिए डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया कि हम नियमित रूप से अपने हेल्थ पर ध्यान दें खान पान और जो हमारा डाइट सिस्टम है उसके ऊपर ध्यान दें और वॉकिंग वगैरह एक्सरसाइज को भी हम अपने जीवन में हमेशा बनाए रखें तो हम अपना हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं और जब भी कोई छोटी मोटी बीमारी भी हो तो जरूर किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करके ही हम अपना इलाज करें नहीं तो हम सोचेंगे कि कल ठीक हो जाएगा परसों ठीक हो जाएगा तो उसे लेट नहीं करना है कोई भी चीज़ में ताकि तो हम अपने हेल्थ के प्रति हमेशा जागरूक रहें बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया थैंक यू सो so मच ओके नमस्कार नमस्कार दोस्तों आज विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप सुनते रहे रेडियो माधुबान 90.4 पॉइंट सुनते रहो मस्कराते रहो मेरा जीवन को रा न हो कागज हो ही रहे हवा का झोंका आया हो एक हवा का झोंका आया टूटा डाली से भू टूटा डाली से भू ना पवन की ना चमन की किसकी है ये भू हो गई हो गई खुशबू हवा में कुछ न रह गया मेरा जीवन मेरा जीवन पूरा कागज को रा कहा बन के सपना बन के सपना हम सफर का साथ रह गया मेरा जीवन मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया